भगवत गीता श्रीमद्भगवद्गीता शकरष्यध्याय पाँच यस्मा निर्दोष समं ब्रह्म आत्मा तस्मात् क्योंकि निर्दोष और सम्रह्म ही आत्मा है इसलिए न प्रहिष्येत प्रियप्य नोजेत प्राप्य च नो प्रिय स्थिरबुद्धि ब्रह्मविद्रह्मणे स्थित न प्रहिष्येद न प्रहर्षम प्रहर्ष प्राप्य लब्ध् न उद्वीजेत प्राप्य एव च च्रिय अनिष्ट लब्धवा प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात इष्ट वस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करें देहमात्रात्मदर्शिना भी प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवलात्मदर्शिन तस् प्रिया प्रिय प्राप्त संभवात् क्योंकि देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है केवल उपाधि रहित आत्मा का करने वाले पुरुष को नहीं कारण उसके लिए वास्तव में प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है किभूतु एक समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य स्थिर सम्मोह च असमूढ़ यथोक्तो ब्रह्मविद यथोक्त स्थितः। अकर्मकृत सर्वकर्मसन्यासी सब भूतों में आत्मा एक है सम है और निर्दोष है ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह अज्ञान से रहित है वह स्थिर बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है अर्थात वह कर्म न करने वाला सर्म कर्मों का त्यागी ही है किंत ब्रह्मणी स्थित है? और भी वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है सो बताते हैं बाह्यस्पर्शेशंदत्म युखम स ब्रह्मयोगयुक्ता सुखम्क्षयश्नुते बाह्यस्पर्शेश स्पर्शा चेस ते बाह्यस्पर्शा स्पृश्य स्पर्शा विषयाह शब्द विषयास्पर्शु असक्त आत्मा विन्दति लभते आत्मनि यत् विषय तद् विंदमे इति तंद जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श ज्ञान किया जा सके वे स्पर्श हैं इस व्युत्पत्ति है। से शब्दादि विषयों का नाम स्पर्श है वे सब अपने भीतर नहीं हैं इसलिए बाह्य हैं उस बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतकरण आसक्त नहीं है ऐसा विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो अपने भीतर है सब्रह्मयोग युक्तात्मा ब्रह्मणी योग समाधि ही ब्रह्मयोग तेन ब्रह्मयोग युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृत आत्मा युक्तात्मा योगयुक्तात्मा सुखम अक्षय प्राप्नोति। तथा वह युक्तात्मा ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्मयोग है उस ब्रह्मयोग से जिसका अंतकरण युक्त है अच्छे प्रकार उसमें समाहित है लगा हुआ है ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है प्राप्त होता है तस्माद् ब्रह्म तस्माद् बाह्य विषय प्रीते क्षणिका या इंद्रियादी निवर्त आत्मने अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। इसलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले यह अभिप्राय है इत च इसलिए भी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो ने ते आद्यवंत कौंते ने शूरम ते बुध ये ही यस्मा संस्पर्शा विषयन्द्रियस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्ो दुखयोनय एवते अविद्या कृतत्वात्त दृष्यंते ही आध्यात्मिकादीन दुखानी तन निमित्ता क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं वे सब अविद्या अविद्याजन्य होने से केवल दुख के ही कारण हैं। क्योंकि आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं यथा इह लोके तथा तो परलोके अपि अभी गम्यते एव शब्दसे शब्द यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोक में दुख प्रद हैं वैसे ही परलोक में भी दुखद हैं न संसारे सुख अपि गंधमात्र इति बुद्धा विषय मृगतृष्णिका इंद्रिया निवर्तयेत संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है यह समझकर विषय रूप मृग तृष्णा से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए न केवलम दुख दुखयोनय आद्यन्तवंत च आदि ही विषयन्द्रिय संयोगों भोगा अंत चोग ये विषय भोग केवल दुख के कारण है इतना ही नहीं किंतु ये आदि अंत वाले भी हैं विषय और इंद्रियों का सहयोग होना भोगों का आदि है और वियोग होना ही अंत है अत आद्यन्तवंत अनित मध्यक्षण भावित्वाद इतर्थ इसलिए जो आदि अंत वाले हैं वे केवल बीच में क्षण में ही प्रतीति वाले होने से अनित्य हैं कौंतेय नेश भोगेशु रमते बुधो विवेकी परमार्थ परमार्थतत्व अत्यंत मूढ़ाणाम एव विषय रति दृश्यते यथा पशु प्रवृत्ति नाम हे परमार्थ परमार्थतत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः च इति दोषवानाप्तिहेतु दुर्निवार्य इति आह भगवान् कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी यह काम क्रोध का वेगरूप दोष बड़ा दुखदायक है सब अनर्थों की प्राप्ति का कारण है और निवारण करने में अति कठिन भी है इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको नष्ट करने के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए शक्नों होढ़ुम प्रशीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नर शक्नों इह इव जीवन एव यह सोढ़ुम पृथितुम प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणात् आमरणात् जो मनुष्य यहाँ जीवितावस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले अर्थात मरण पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है वही युक्त और सुखी है मरण सीमा करणम जीवत अवश्यम भावी ही काम वेगः वेग अनवान ही सी यावद मरणम तबद न इत्यर्थः जीवित पुरुष के अंतकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य ही होता है इसलिए मरण पर्यंत की सीमा की गई है क्योंकि वह काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्तों से प्रकट होने वाला है अतः मरने तक उसका विश्वास न करें, सदैव उससे सावधान रहें यह अभिप्राय है काम इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाले वा अनुभूते सुख हेतु तो या गर्दि तृष्णा स काम किसी अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर यानि सुन जाने पर या स्मरण हो जाने पर उसको पाने की जो लालसा तृष्णा होती है उसका नाम काम है क्रोधह ज आत्मन प्रतिकूलेशु दुख हेतुषु दृश्यमाणेशु श्रूयमाणेशु स्मेशु वा यो द्वेश क्रोध वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों के दिखने सुनाई देने या स्मरण होने पर उनमें जो द्वेष होता है उसका नाम क्रोध है तौ तो काम क्रोधौ उद्भव ये वेग से स काम क्रोधोद्भवो वेग रोमचनहृष्टनेत्रवदनादीलिंग अंतक प्रक्षोभ कामोद्भव वेग्रकंपन लिंगः क्रोधोद्भवो वेगा वे काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं वह काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है रोमांच होना मुख और नेत्रों का प्रफुल्लित होना इत्यादि चिन्हों वाला जो अंतकरण का क्षोभ है वह काम से उत्पन्न हुआ वेग है तथा शरीर का कापना पसीना आ जाना होठों को चबाने लगना नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि चिन्हों वाला वेग क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग है तम काम क्रोधोद्भव वेगम सहते प्रसहते छोड़ुम प्रसहितुम युक्तो योगी सुखी च यह लोके न ऐसे काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है उसको सहन करने का उत्साह रखता है वह मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है कथम भूता ब्रम्णि स्थित्राती आह ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है सो कहते हैं यो अंत सुखोतराराम तथातर ज्योतिरव सी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि दिगच्छति यह अंत सुख अंतरात्म सुखम युखा तथा अंतरव आत्मनि आराम आक्रीड़ा यम तथा एव अंतरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो अंतर ज्योतिः य्योति जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है जिसको अंतरात्मा में ही सुख है वह वा सुख वाला है तथा जो अंतरात्मा में रमण करने वाला है जिसकी क्रीड़ा खेल अंतरात्मा में ही होती है वह अंतरामी है और अंतरात्मा जिसकी है जिसकी ज्योति प्रकाश है वह अंतर ज्योति है यह ईदृश स योगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मणी निवृत्ति मोक्षम इव जीवन एवं ब्रह्महूतः सन अधिगछति प्राप्त जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्था में ही ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है